विषय तथा कपिलगण समयस्यापि ब्रह्म विषयत्वात् इविदिशा मिठ्षात्व, मिठ्षात्व, का होने से विज्ञान, से विज्ञान है तो है। क्यों वहां याबगणभुादी अवस्थित मिथ्याज वैदिक सिद्धांत में वह प्रतिपादित एक में द्वितीय ब्रह्म वह वा विषय वहां नहीं बन रहा है अब्रम विषय अतव निंदित आगे स्मृति देंगे मनुस्मृति दे रहे हैं या अवैध बाया वही आगे आ रहा है न श्लोक है छुपा हुआ है मनुस्मृति से निंदा की गई है ऐसे अवैधिक जो स्मृतियां हैं उसको लेकर उन्हें खंडन किया है कौन है इनको भी सबको जोड़ लेना तथा कह दिया इसलिए तथा कह दिया इनके लिए भी कपिल शांति दर्शन वाले उनके साथ ही योगदर्शन कर्णभुक्ष है वैशेषिक साथ हो गया न्याय ये समय मैंने इन सब का सिद्धांतों को भी समय कहते हैं सिद्धांत समय स्यापी दर्शन टिप्पण और पांच में देखो दर्शन समझ दर्शनस्य सिद्धांत इनका जो सिद्धांत है इनका जो दर्शन है उनको भी खंडन समझना चाहिए क्यों ये सा विदित ब्रह्म था। जैसे विदित ब्रह्म विषय है अविदित ब्रह्म विषय नहीं है विदित ब्रह्म विषय है अनवस्थित क्या हेतु है, तो है इतना हेतु तो ले रहे हैं एक हेतु ब्रह्म विषयत्व दूसरा हेतु है तीसरा अनवस्थित दर्शन है ये सब है, और वह तर्क भी ऐसा जिसका कोई अंत ही नहीं है ऐसा अनवस्थित तर्क जन्य होने के कारण से भी ये सब क्या जी है विविध इचा अन्य और जितना भी इनको पढ़ लो और भी जानने की इच्छा रह जाती है विदिशा निवृत्त नहीं होती है जानने की इच्छा समाप्त नहीं होता विदिशा अनिवृत्त निवृत्ति एकमात्र ब्रह्मज्ञान से ही होता जब ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होगी तभी निवृत्ति होगी नहीं तो नहीं निवृत्ति होती है इच्छा इतने हेतुओं के कारण से अवैध चित्र भी दर्शन है चाहे आस्तिक कपड़ा पांच दर्शन भी क्यों न हो वे विचार्यम आत्मतवान अतिरिक्त मंत्री देखो तेना ब्रमण आत्मन निश्चय फलस अवबोध यहाँ साता तया बुत्साह निवृत्ता बुत्सा जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है बुद्ध धा बुद्धातु बुद्ध अवगमसा संबंध है, बुदा वो है।, होने का मतलब क्या है? जानने की इच्छा समाप्त हो गई इन अन्य दर्शनों का ज्ञान कैसा है जितना भी पढ़ो वो अभी अंत लगता भी पूरा नहीं हुआ अभी और बाकी और बाकी तर्क पर तर्क पर तर्क जाल कोई अंत ही नहीं रहता है तर्क जाल के अत्यंत अभाव क्या हो जाता है लगता भी और कमीर हो गया कुछ न कुछ ऐसे खलते रहते अंदर में अभी और जानना बाकी है और जानना बाकी है पता है जितना तर्क जानते तर्क भी फैल हो जाते कोई और तर्क भी होगा कोई और आ जाए से तो क्या करें बहुत मुश्किल होता है तर्क अभी मानियम को तो को हमने देखा धुरंधर नहीं आई अपने आप ऐसे इसको देखा लेकिन फिर भी शास्त्र सभा में जाने से भी कतराते वो अगला और बड़ा तर्क निकलेगा तो हमारे दबन हो जाएगा बड़े संत हैं, बड़े धुरंगर नहीं आए एक बार ऐसे बात छड़ी, कबीर संप्रदाय वालों से उनका भिड़ंत होना था उन्नीस का कुंभ मेला में अब आमने सामने पंडाल एक महात्मा का इधर है और इधर कबीर संप्रदाय का हमारे तो दबड़ा नहीं आए पर कबीर वाले जान सुन कुछ खुन तक खा रखे किसी बात पर पता नहीं उनके संप्रदाय लोग गए होंगे पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा कुछ मामला हो गई तो इसलिए वो चाह करके वहाँ सामने जान की जमीन लेकर के अंडा लगा कर खूब खंडन करते अभी अपने माइक से चलें खंडन करे तापस में वो अलग अलग टाइम रख गया था उन्होंने शाम को पाँच से रखा था इनमें अपना तीन से चार रखा था ये अपना बोलते थे उसका खंडन वो करते थे रोज रोज चलता था दमाशन स्थिति ऐसे बढ़ गई आपका से मारापिटी तक की संभावना बन गई घाट बनाने जाते जा देते वही के पास में वहां एक दो ब्रह्मचार्य आप झड़प गए मारा पट्टी में हो गई एक दो की केवल अब वो इतना बढ़ गया मामला लग रहा था कि दूसरे पंडार पे ही लट बजेगा तब ये सांसन को मन ले सर जो बीच पड़ गए चलो शास्त्र करा देते बीच में मध्यस्थ काशकानंद जी है ये सब संप्रदाय सारे चुके जानते हैं जीवन इंद्र में मारे चुके बुलाएंगे बनारस से ये तो सब कुछ जानता है तो सर्वमान्य है निष्पक्ष भी है पीछे हटता नवीर का तर्क जो है एक में पक्का है कबीरा दो तो, उसके पक्के वेदांत को लेकर अगर न्याय को परास्त कर देंगे तो क्या होगा किसे समझौता कर कि आपसे एक दूसरे खंडन नहीं करेंगे खिलाफ नहीं बोलेंगे हाँ। आपत्ति क्या सात करेगा तो आ जाओ तुम भी आ जाओ तू भी एक स्वप्न ये भी एक स्वप्न नहीं हो रहा है चलो अच्छी बात आ जाओ तुम भी आ जाओ हमने जो है तो कांट खंडन करते वेदांत लिखा तो जितने कितने भी ये सिद्धांत हैं, सब कैसे अद्वित समाहित हो जाता है एक अध्याय उसी पर लिखा सब हम में हम मुझ में ही कल्पित है कर लो क्या कर लो मांडव की क्या आधार पर पूरा बना दिया उन्होंने कहा जितने सोपकार है जितने भी है काला ज्योतिद ज्योतिविद कर वो पूरा मांडव कारिका में है सब सिद्धांत ले दिया तो इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व और कौन निंदा किया है इस विषय स्मृत मनुस्मृति है बारवाध्याय पंचानवे श्लोक है सर्वास्ताफल प्रोक्ता तमो निष्ठा स्मृता या वेद बाह्य स्मृत जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं या का कुदृष्ट और जो कोई भी कुदर्शन है कुत्त तर्कों से बनाया जो दृष्टि है दर्शन है जिनका ऐसे ऐसा कुदृष्टया दर्शनानितरता जितने भी वेद वायी स्मृतियां हैं और जितने भी कुतर्कों से बुना हुआ दर्शन शास्त्र निश्वला प्रोक्ता ये सब ये सब निश्वल कहे गए हैं परंपरा में इसे प्रोक्ता बोल रहे मनुष्य मनु भी मनु कहते प्रोक्ता आचार्य प्रोक्ता आचार्य के तो ऐसे कह दिया गया है कि जो वेद बाई स्मृतियां हैं जो कुत से बना हुआ दर्शन शास्त्र है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं प्रोक्ता आचार्य ही प्रोक्ता तमोनिष्ठा ही तामृता क्यों ऐसे उन्होंने कहा क्योंकि ताहा तमोनिष्ठा स्मृता क्योंकि आचार्य परंपरा में कहा जाता है वेद बाह्य जितने भी सब कैसे हैं इति तमोनिष्ठा स्मृता का मतलब क्या दुराग्रह तो को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और वह तर्क के आधार पर ही चाहते हैं यथार्थ को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं चलो तो अपने तर्क के आधार पर चिन्ह ऐसे ये लोगों तो ने जिनको तमोनिष्ठा दुराग्रह निष्ठा करता दुराग्रह में निष्ठा है पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित लोग हैं अतएव इन लोगों को इनकी स्मृतियों को निष्फल करके आचार्य परंपरा में कहा गया है इस प्रकार से हमने स्मृतिकार भी अपने सर से हटा दिया समस्या को आचार्य परम्परा में डाल दिया हमने भी अनाजी परम्परा से सुना है कि इसलिए विचार करके देखने के बाद यह ब्रह्म तत्व क्या निर्णय होता है यह आत्मा ही है अविषय है किसी भी चीज का ऐसा निश्चय हो जाने से उससे अतिरिक्त मंतव्य नहीं रह गया इसलिए कहा गया अमतम यस्य मतम तस्य अमतम जिसने इस ब्रह्म को अविषयत्व ने ने जान लिया उसके ला और जानना अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह गया इसलिए वो कहता है तस् और जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं इसका मतलब निश्चित रूप घटाद रूप में जानने की चेष्टा कर रहा है इसलिए वो संसार को जानता है ब्रह्म को नहीं जानता विषय तुशण करिए थे विप्रेण कर मिथ्या ज्ञान भवती समझा लिए थे कथा मतम विद्ञात मयात्रित ये विज्ञान सम मिथ्यादर्शी इत्यादि भाषा में हो चुका है यस्य तस्य अब उत्तरार की ओर जाते हैं अनचोड़ जिसका निचोड़ बोल रहे हैं इति है ना अगले प्रश्न में क्या है स्मृता इति ये मनुस्मृति हो गया अब इस सारे का निचोड़ दे रहे हैं विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्ठता कि संसार में हर व्यक्ति को विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इस तीन नहीं है, है कौन चाहता है हमेशा भ्रांति में जीना कौन चाहता है हमेशा मिथ्या ज्ञान को लेकर के जीना विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान तो कोई नहीं चाहता इस संसार और एकमात्र यथा ज्ञान है तो वह ब्रह्माष्टमी है और भाग्य सब विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ही है पर एक ज्ञान मैंने अनात्मा को आत्मा समझना और मिथ्या ज्ञान मैंने आत्मा में अनात्मा का दर्शन कर लेना इति तो इस पर अब व्याख्या उत्तरार्थ पर आरंभ करने के लिए सूत्र वाक्य आरंभ करते हैं जो पूर्व सूत्र का ही जुड़ा हुआ है एक ही सूत्र है मिलाकर के दोनों पूर्व सूत्र को साथ इसको जोड़ लेना अठारह ए बना लेना इसलिए अठारह क में बना बनाना है पूर्व हेतु पूर्व हेतु क्योंकि क्या अनुवाद क्या ये इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता कोई नई बात तो है नहीं उसी बात को कह रहे हैं ना जब उसी बात कर तो हो गया और अनुवाद मात्र किया जाता है तो वो व्यर्थ है अनुवाद मात्र अनर्थकं वचन मिथि पूर्वोक्त यश मतम इत्यादि ना ज्ञान ज्ञान और हित इसे क्या कर देना पूर्व पूर्वार्थ वो? फल परक लेना उत्तरार्ध उसका हेतु परक लेना पूर्वार्थ जो है मंत्र का व फल और उत्तरार जो है अविद्याव की सिद्धि के लिए पूर्वोत्तर इत्यादि ना पूर्वोक्त कौन है यस्या मतम दो यश्य मदम तक मदम ये दो ये दो बातें पूर्वार्थ में कही गई है उन दोनों के प्रति क्या है वे दोनों वो भी समझा रहे हैं ज्ञान अज्ञान कस्य मतम क्या ये ज्ञानवान पुरुष का है, है। अवेजसा अज्ञानी पुरुष का है ज्ञान और अज्ञान पूर्व उक्त ज्ञान अज्ञान यो यश्यादि न उक्त हेतर तत्व उसी का हेतु के रूप से इदम इधम मैने अविज्ञात विजानताम और विज्ञातम विजानताम को उच्चते कहा जा रहा है अविज्ञात व्याख्या करते हैं स्वयं के संक्षेप में सूत्र बना दिया सूत्र के संक्षेप में व्याख्या हो गया अब सूत्र का विस्तृत व्याख्या अविज्ञातम ब्रह्म विज्ञानता क्योंकि वह ब्रह्म को अविदित से पर मान रहा है घट से घटारी जैसा विदित है उससे भिन्न मानता है अविज्ञातम कर दिया अविदम अविद मन विदित भिन्नम विदित से भिन्न का मतलब क्या ब्रह्मा ब्रह्म जान को जानता है घटादी के समान विदित रूपे वो नहीं जानता इसलिए अविदित है अविज्ञात में अविदित है अर्थात विदित से भिन्न विज्ञात से भिन्न घटादी से भिन्न कैसा तो है वह आत्मत्व ब्रह्मा विजानतां देव ज्ञान इसलिए वह ऐसा जानता है इसलिए वही व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है यदेश विज्ञातम विदितम व्यक्तम एव बुद्धि विषय और दूसरा कैसा है उल्टा खोपड़ी वाला विज्ञातम वो भोगता है कि ब्रह्म घट के समान बुद्धियादि का विषय है जहाँ पर कॉम होना चाहिए देते कुछ है ही नहीं के बाद तस्मा तदाख्या होगी त्री से पाद का, का व्याख्या समाप्त हो गया ज्ञान ये पूर्वांग यही वास्तविक जो इन लोगों को ज्ञान हुआ है क्या ज्ञान हुआ था, था। दूसरों को बता रहे विज्ञात ब्रह्म बोलता है है? व्यक्तम आत्मभुत नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्तम अविक्रम अमृतम अजनम अभय अदन अन्य अविष्यमित ऐसे वे नहीं जानते हैं है। वो को ऐसा नहीं जानते कैसे नहीं जानते जे विदित अविष्व विदित और अविष्य भिन्न करके जानना चाहिए उस भ्रम को ऐसा वो नहीं जानते और कैसे जानना चाहिए अपने ही आत्मा करके जानना चाहिए और का विषय समझ रहा उसको और कैसे जानना उसको नित्य विज्ञान सरप जानना चाहिए था आत्मस्थान अविक्रियम स्वरूप अविक्रिय है अमृतम अजरम अभयम अन्यवाद अविषय इतम अविजानक ऐसा न जानने वाले के लोगों ने से सब अज्ञानी है बुद्धि आदि विषय आत्मतःव नित्य विज्ञातम ब्रह्म क्योंकि उन लोगों को बुद्धि का विषय है आत्मा ऐसे ही वो सदा आत्मा ब्रह्म को जानते जो कभी बुद्धि का विषय नहीं होता उसको बुद्धि आदि विषय रूप में नहीं सदा ग्रहण करते हैं इसलिए वे महान अज्ञानी घट आदि के समान ब्रह्म को समझते तो निष्कर्ष निकला विनिता विनिता व्यक्त व्यक्त धर्म अध्यारोपेण कार्य कारण भावे वे लो लो कर क्या रहे हैं और तो वेक धर्मों का अध्यारोप के द्वारा कार्य कारण भाव के माध्यम से रूपेण उस ब्रह्म को अथार्थ विशेषता ग्रहण करते हैं वह यथार्थ विषय नहीं है अथार्थ विषय होने से ये मिथ्या ज्ञान ही है बुद्धि के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है अर्थात विदित अविदित अर्था व्यक्त और अव्यक्त आदि धर्मी के आरोप से कार्य कारण भाव रूप में जाना हुआ वह ब्रह्म सदा सविकल्प ही रहेगा निर्विकल्प ब्रह्म ज्ञान को नहीं हुआ है सविकल्प ब्रह्म हो जाने से क्योंकि वह यथार्थ ब्रह्म विषयक नहीं है अति उन लोगों का देते हम अविजानता ये अना जानने वाले लोगों का यह हाल है वो ब्रह्म को गुक्ति में जिस प्रकार से का तारी अध्यारोपण पूर्व जो ज्ञान होता है वह ज्ञानवान पुरुष कैसे होता है मिथ्या ज्ञान ही होता है उसी प्रकार यह भी व्यक्ति है मिथ्या ज्ञानवान है जो ब्रह्म बुद्धि का विषय है उसको बुद्धि का विषय ग्रहण कर लिया जो बुद्धि का विषय जब हो ही गया नित्य विज्ञान रूप नहीं रहेगा फिर तो वो उत्पन्न विराशाली अनित्य विज्ञान रूप हो जाएगा जो ब्रह्म नित्य विज्ञान स्वरूप वाला है उसको अनित्य विज्ञान ग्रहण कर लिया जो स्वरूपस्थ है उसको स्वभिन्नस्त मान लिया जो अविक्रिय है उसका विक्रिय मान लिया जो अमृत है उसको मरण धर्मा मान लिया जो अजर उसको जर्जर होने वाला मान लेता है जो अभय है उसको भययुक्त मान लिया जो अन्य है उसको भिन्न मान रहा है इस प्रकार से मानना एक तरह शुक्ति में रजत को देखने के समान होने से एकदार्शन क्या है मिथ्या ज्ञान ही है इसलिए विज्ञातम अविजानता न जानने वाले लोगों को वह रजता के समान विज्ञात होने से उनका ज्ञान मिथ्या ही है निष्कर्ष हो गया शब्दों को सुनने में लगता है क्या है अविज्ञातम विजानता जानने वाला जानता है और जानने वाले नहीं जानते सीधे सीधे शब्दार्थ ऐसा तो लगता है है ना? सब उल्टा है या? यथाशब्दार्थ नहीं लिया सकता है इस प्रकार से तीसरे मंत्र पर विचार लगभग पूरा हो गया थोड़ी सी उसकी टीका देख लीजिए ब्रह्म विजानता अविज्ञात नहीं प्रसिद्धता हरियम अर्था पूर्वेश पूर्वेश चार नंबर टिप्पणी से लिखाते हैं याज्ञवल्यादीना पूर्व आचार्या विजानता कैसे जानते थे अविज्ञात ब्रमण प्रसिद्धवाज्ञात विजानता मैने याग्ञवल्का पूर्वेशचार्याण त्रमा अविज्ञात अविख्यात नहीं वह ब्रमण प्रसिद्ध था इधानीमी इसलिए आज भी जो कोई भी व्यक्ति अविशत ज्ञानम तथा पूर्वेश अविश्चित ज्ञानम तथा जिन जो जो लो लोग आजकल भी उस ब्रह्म को अविश्चित ज्ञान कर लेते हैं वो भी उसी प्रकार से जानते ब्रह्म को आज भी ब्रह्म ज्ञानी माना जाएगा देखो तो तथा के बाद कॉम होनी चाहिए पूर्व अविद्या और, और जैसे पूर्व में अज्ञानी लोग रहे हैं उनके जैसे वो क्या करते थे वो कहते हैं ब्रह्मण प्रसिद्ध उनके मतलब ब्रह्म क्या है घटाधि के समान विज्ञात प्रसिद्ध है इधानीम विषय त्ञानम असम्यक ज्ञानम इसलिए आज भी कोई कुछ ब्रह्म को विषय ज्ञान कर लेता है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है आज अनुभव समझ गया वही हो गया जैसा तो विज्ञान आत्मा, आत्मा, आत्मा का मतलब क्या बुद्धियादि रूप से ग्रहण कर ले जाए मान लेता कभी कदया मनी आत्मा है कभी कदम इंद्रिया ही आत्मा है क्या शरीर आत्मा है क्या पुत्रादी आत्मा है चार आत्मा है ऐसे करके अन्य वस्तुओं को इसका तो तो का विषय है ना शरीर आत्मा है मान उससे थोड़ा श्रेष्ठ चार वाको में इंद्रियों को आत्मा मानने वाला उससे श्रेष्ठ चार भाक आ गया मन को आत्मा मानने वाला उससे भी आया बुद्धि शनि विज्ञान को आता मानने वाला ने क्रम है इनका विज्ञानम ये विज्ञान किसको होता ऐसे? इति है ऐसे विज्ञानम वेद बाह्या ब्रह्म बौद्धादि नाम प्रसिद्धम ऐसे वेद के लिए ही ऐसा जो ब्रह्म का विज्ञान है कौन है वेद बाह्य उनके लिए एक विज्ञान ब्रह्म संबंधी प्रसिद्ध तन्मतानुसारिण नाम, भ्रांता बुद्धियाद विषय अनात्पम आत्म के अभिमत इसलिए आज भी उनके मत मतक अनुसारण करने वाले भ्रांत न होने के नाते बुद्धिया ना, अनात् से ओ आत्मा को अभिमान करते अभी केंद्र तर्री अवशि आत्मगम्यता अब प्रश्न उठता है ऐसे प्रेम का ज्ञान किस साधन से होगा किन दिन साधन कैसे प्रेम को पकड़ा जाए को ग्रहण करना है तो कैसे ग्रहण करेंगे उस अनुभव कैसे करेंगे तब अगला मंत्र आरंभ होता है प्रतिबोध वेदम मतमिति ये साधन प्रतिबोध वेदम मतमिथि अब उसको व्याख्या करने के लिए एक सूत्र आरंभ होता है उन्नीसवा सूत्र है प्रत्यानाम प्रत्यानाम है, प्रत्य प्रत्यानाम है वीप्स प्रत्यास आत्मबोधद्वार वीप्रत आत्बोध्या व्याप्युक्त चीपति युमा इतना जब व्याप्ति का कथन कर दिया है तो आपसे व्यापक ग्रहण हो जाता है जैसे ये धुमा तथा वन ही दीपसा क्या है व्याप्ति दीपसा शब्द का अर्थ यहां व्याप्ति व्याप्ति कोई बता रहे कैसे बोधम बोधम प्रति व्याप्तम बोध बोध के प्रति जो व्याप्त प्रत्येक बोध के साथ जो प्रकाशक रूपेण विद्यमान है उसे का नाम ग्रम्साकार हाँ, तो होता है बोधम बोधम प्रति बोल रहे हैं हाँ उस पुनरुक्ति के माध्यम से से कहा जा सकता था उसके विक्सा क्यों कह रहे हैं क्योंकि व्याप्ति दिखाना चाहते जैसे यत्र यत्र धूमा यत्र यत्र कर रहे हैं ना वहां पर भी व्याप्ति भी क्या करते इसलिए यद्य धूमा अधिक्रहण तत्त वन्य अधिक ये व्याप्ति व्याप्ति में भी सदा अपने आप गर्भीभूत है इसे टिप्पणकार कर रहे हैं हमेशा जब आप दीपसा केवल कहेंगे प्र, प्रति के वहां पर कह रहे वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचया न ऐसा नहीं है यहाँ ऐसा नहीं है प्रतिदिन क्या व्याप्त हो रहा है हा इसलिए यहां पर ऐसा नहीं होगा हमें केवल पुनर्कथन मक्सल अर्थ नहीं लेना है किंतु यहां व्याप्ति भी लेनी है उस पुनर्कथन में कोई चीज विशिष्ट रूप वह व्याप्ति क्या चीज है जो व्याप्त है वही ब्रह्म। ये दिखाना इसलिए यहां दिपसा केवल पुनर्कथन में इष्ट नहीं है जैसे रिच्छं, रिच्छं में क्या होता है प्रत्येक पेड़ को पानी दो एक एक के बादे के बाद पानी दो पर व्यक्ति नहीं है जिरनी की पेड़ में ही पानी गिरेगा देखिए निश्लैय क्या दृष्टान दे रहे इसको झूम और बनने तो का दृष्टान ले जाएंगे टिप्पणी देखिए नंबर एक प्रत्यानाम आतोदार प्रत्यम का आत्मा के अवबोध द्वार तो क्या चीज साधन तो क्या चीज़ है व्याप्य, व्याप्य होने से व्याप्य होने से का मतलब कि तो क्योंकि व्याप्ति का अंतर्गत विद्यमान व्यापी है व्याप्य का कथन करने मात्र से ही पूरी व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा कैसे कि व्याप्ति का लक्षण क्या क्या है आपने व्याप्त आश्रयों व्याप्ति का आश्रय व्याप्ति जब आश्रय पकड़ में आ गया उसमें आश्रय तो सारे अन्य चीजें भी पकड़ में आ ही जाएगा आश्रय कौन होगा वो दूसरा व्यापक जैसे यत्र यत्र धूम इत्यादि दर्शन आदि भाव जैसी जा वन्य है वाँ वाँ वन्नी कह देने से धूम क्या है व्याप्ति है उसको ग्रहण किया आपने तो व्याप्य तो जो वन्य है वो भी गृहित हो जाता है वहां भी क्या है है साम में, में क्या होता है जहा जहां ये कहना पड़ता है जहां जहां जुआ है वहां वहां वन्नी है तो यहां भी पुनरुक्तन हो रहा है रिपोर्टेशन नाम का चीज है इन फिर भी वो इसके साथ साथ व्याप्ति का भी कथन करता है लेकिन हमेशा नहीं होता सर्वत्र जहां जहां वीपसा है वहां वहां व्याप्ति होना जरूरी नहीं है लेकिन जहां जहां व्याप्ति होगी वहां वीपसा जरूरी है व्याप्ति सदा दीप घटित है क्योंकि व्याप्ति एक अधिकरण में एक दृष्टांत में नहीं होता है उसका व्याप्ति कहा ही नहीं जाता यावत अधिकरण में जितनी अधिकरणों में धूम है सकल अधिकरणों में वन्य मिलना चाहिए तभी व्याप्ति मानी जाएगी कहीं भी व्यविचार हो जाए तो व्यापति नहीं होगा फिर एकांतिक नहीं हो अनैक होता है ना हो जाएगा व्यविचार हो गया व्याप्ति इसलिए कहते हैं हा क्यों ऐसे कहना पड़ रहा है क्योंकि आत्मा व्यापक है और उसकी जो एक प्रतिफलन जैसा बुद्धि बुद्धि की वृत्ति में प्रतिफल पड़ने का नाम बोध है वृत्ति वचन जो चैतन्य है वो क्या है वो बोध है वो परिच्छिन वस्तु है ना और ब्रह्म क्या है व्यापक व्यापक वस्तु है अपरिचिन्न है अत व्याप्य हो गया परिच्छन जिसे धूम व्याप्य है क्योंकि परिच्छन वन्य कारण है कार्य हमेशा परिचिन होता है कारण हमेशा अपरिच्छिन्न व्यापक होता है इसलिए आत्मा क्या है अपरिच्छिन्न व्यापक है और जो बोध है वो व्याख्य परिच्छन अच्छा प्रत्येक वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य रूप जो बोध में व्यापक कौन है चैतन्यश जो आत्मा इसलिए जो वृत्ति और वृत्ति का जो विषय छिन्न जो चैतन्य आप अनुभव क्या करते हैं हमेशा घट का अनुभव कर रहा हूं मैंने घट के अनुभव में हमारी बुद्धि मन के द्वारा और आम के द्वारा वृत्ति बन के बाहर गई एक तो वृत्ति है बुद्धि वृत्त्या में परिणत हो रखी है और दूसरा उस वृत्ति में एक विषय है घट और इंदु को प्रकाशन करने वाला तदावचिन चैतन्य यहां इनका कहना है हमें क्या देखना है इस आत्मा का अनुभव करना है वृत्ति पर भी ध्यान मत दो उसका विषय पर भी ध्यान मत दो इन दोनों का प्रकाशन और चैतनी पर ध्यान देना जब मेरी निगाहें मेरे जो ध्यान मेरा जो बुद्धि केंद्रित हो जाती है उस तत्व पर अपने वृत्ति अपने वृत्ति और वृत्ति में होने वाले विषय को छोड़ देगी वृत्ति का प्रकाश चैतनी को तो उसका ध्यान चला जाता है तो वही वास्तविक ब्रह्म का मुख्य साधन इसलिए कहते हैं यथा देखो समझा रहे जैसा अस्मिन शरीरे बुद्धि परिणाम जड़ाहा इस शरीर में जो बुद्धि के परिणाम हो रहे हैं वे कैसे हैं वो जड़ा सारी वृत्तियां जड़ क्या विद्या जड़े है अविद्या बुद्धि जड़े उसका भी जो विकार होता वृत्तियां जड़े है बुद्धि परिणाम जड़ापीप्त जड़बूता वृत्ति उसमें व्याप्त है तो उसका व्यापक कौन है तया हो वो भी के समान भाषित हो गए और उसका ज्ञान ही व्यवहार होने लग गया यदि भी वो स्वरभूत ज्ञान नहीं है वृत्ति विच्छिन्न चैतन्य है वो परिचिन वस्तु है लेकिन उसको भी हमने क्या व्यवहार कर दिया कद वो तो भी ज्ञानवद भाषित होने लग जाता है और ज्ञान का विवाह इसलिए बोधम बोधम हो रहा है नहीं तो अनेक बोध है स्वाभाविक प्रकाश अनुपत है, है।, है स्वाभाविक प्रकाश तो हो नहीं सकती है इन जड़ों में विद्यमान पर चैतन होता है उसको लेकर कहा जा रहा है जैसे आपके अपने शरीर में आपने देखा इसे दूसरे शरीरों में घटाओ सभी में तथा सर्व शरीर बौद्धा प्रत्यय बौद्धा से बौद्ध दर्शन नहीं लेना बुद्धि का परिणाम रूपा प्रत्यय बौद्धा मन बुद्धि का परिणाम रूपा जो प्रत्येपिया संवेदन उदभाषण थे जिस चैतन्य की व्याप्ति के कारण से ज्ञान के सदृश भाषित हो रहे हैं सो अस्थि वह विद्यमान होने की संभावना बनती है स्वस्थिति संभाव्य अतएव क्या कहना चाह रहे हैं भाष्यकार उस बात को स्पष्ट करते तो या ब्रेक कहना चाह रहे हैं भाष्यकार श्रोत श्रावन बौद्ध प्रत्यय साक्षी एक, तुम है। एक चेतन वह हैदार्थ से बोधित है क्या है वो श्रोतृ शरीरा अवच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्ष्य वाक्यार्थ बोल के अनुगुणया गुण्याय एवं एक साक्षर द्वैराश्य विभजती साक्ष्य एक है उसमें दो भाग में बांट के है एक तो वह है जो आपके शर्राविन्न होने वाले बुद्धि के उत्पन्न प्रत्ययों का साक्षी तद तो इतर सर्व शरीरावच्छिन्न सगल शरीर बुद्धि प्रत्यय साक्षी दो हो गए ना एक वेष्टि एक समि को जानने वाला वृष्टि को जानने वाला साक्षी आप है और समस्टि को जानने वाला साक्षी ईश्वर है तम पदार्थ क्या है वेष्टि साक्षी है और तत्पदार्थ समि साक्षी है है साक्षी एक उसको दो भाग में बोल दिया जो श्रोत्राव जिससे अवच्छत्व मान रहा है अपने आप को श्रोता हूं, हूं मानता हूँ इत्यादि बोलने वाला यह तम पदार्थ होता जो व्यक्ति का साक्षी और सकल शरीरों में होता है परिणाम को जानने वाला वह समि का साक्षी तदर्थ छिन्न मात्र व्यावर धर्म अनुपल भात विभक्त है यदि चैन मात्र में व्यावर तक कोई धर्म भी नहीं है शुद्ध चेतन चेतन मात्रा है वो निर्गुण निरागा निराकार निष्क्रिय सारी चीजें ऐसी अनात्म दोष प्रसंगात और जो विभक्त होगा वो क्या होगा अनात्म अनात्म अनेक दोषों से ग्रस्त जरूर होगा वो संसार में जब विभक्त है वो है वो विनाशी है अल्प है मर्त्य है ऐसे अनेकों शब्दों ने कह दिया है इसलिए संभावित क्या संभावित है एकत्व ही संभावित है एक संभावित होगा तो कैसे होगा वो एक तदेव ब्रह्म तम इसलिए यही होगा वो जो समि साक्षीभूता तत्स जो कहा गया वही व्यक्ति साक्षी तुम हो इति वाक्य बुद्धि तो प्रकाशित हैदेव ब्रह्म इस वाक्य के से जो बुद्धि है उस वृत्ति से निष्पन्न जो वृत्ति है उस वृत्ति में आयुष्य रूपे प्रकाशित होता है ब्रह्माष्टी अहम ब्रह्माष्टमी करके जब प्रकाशित होता है वही कहा दिया गया यहाँ पर क्या दीप्सा प्रत्यानाम व्याप्त परिच्छन को नहीं लेना है यहाँ पर भी भाषण इसी बात को तो स्पष्ट करते थे सर्वे बुद्धि सर्वे लोह वत् लोहे के समान जैसे लोहे में लोहा में क्या हुआ अग्नि व्याप्त हो जाता है प्रत्येक कण लोहे का प्रत्येक कण में अग्निव्याप्त है उसी प्रकार से आपके पुत्र से जन्य प्रत्येक प्रति में व चैतन्य व्यापान मित्रांतर समझना है जो पहले दृष्टान लिखी थी उसमें ये वहां संयोग संबंधित था और यहां व्याप्ति को ताजा तो समझ पड़ती है इसे दृष्टांत क्या दिया तप्त तो लोहवत लोह में अग्नि ताजा उसी प्रकार यहां पर भी समझ येद येद संयोग संयोग आप धूमति देखते हो वैसे और बुद्धि बुद्धि होती, तत्त बुद्धिप्रत्यत्म आत्मा ऐसे करना है बहुत सर्वे प्रत्या तप्तवत नित्य विज्ञान स्वरूप इसलिए व्याप्रिया तादात तादात करता तब तलोज तो दृष्टान्त तो अनुरोधा तब तो तक दृष्टान के आधार पर आपको समझना चाहिए तादात तो समन्सिया ग्रहण करना होगा और अन्य कोई समझ संभव नहीं है